धर्म जीवन का रहस्य पंडित राम जिंकर उपाध्याय महा गुरु वशिष्ठ द्वारा राजर्षि जनक के समक्ष जो पंक्ति कही गई थी आइए उस पंक्ति को केंद्र बनाकर हम सब धर्म के स्वरूप पर दृष्टि डालने की चेष्टा करें महाराज जब की सोई सब कर धर्म सहित हित तो होई यह जो पंक्ति है इसमें गुरु वशिष्ठ ने महाराज जनक से यह आग्रह किया कि इस समय चित्रकूट में जो स्थिति है उसमें यह निर्णय नहीं हो पा रहा है कि वस्तुतः क्या किया जाना चाहिए सत्य की रक्षा के लिए महाराज दशरथ ने प्राणों का परित्याग कर दिया उनकी सत्य की रक्षा के लिए श्री रामभद्र, भद्र जनक नंदनी श्री सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन में निवास कर रहे हैं सत्य के रूप में जो धर्म की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की गई है वह सत्य का पक्ष है किंतु ऐसा लगता है कि भरत जी सत्य की इस व्याख्या को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं वे सारे समाज को लेकर चित्रकूट आए हुए हैं और उन लोगों का उद्देश्य यह है कि वे श्री सीता लक्ष्मण जी के साथ श्री राम को अयोध्या ले जाएँ और वहाँ राम राज्य की स्थापना हो सबसे जटिल स्थिति तो यह है कि यहाँ कोई भी अपने आप को निर्णायक की भूमिका में रखने के लिए प्रस्तुत नहीं है भरत जी की यह इच्छा भले ही हो पर वे निर्णय का भार श्री राम पर सौंपना चाहते हैं श्री राम भी यही कहते हैं कि जो भरत कहेंगे मैं वह करूँगा परंतु वे स्पष्ट रूप से नहीं कहते कि मैं अयोध्या लौट चलूँगा महाराज जनक ऐसी जटिल स्थिति में क्या उचित होगा कैसा करने से धर्म की रक्षा होगी और धर्म की रक्षा के साथ साथ सारे समाज का भी हित होगा यह समझ पाना आज कठिन जान पड़ पड़ रहा है आप ज्ञान और कर्म के सामंजस्य रूप हैं मुझे विश्वास है कि ऐसी परिस्थिति में आप कोई न कोई समाधान देंगे इस संदर्भ में ध्यान इस सत्य की ओर जाता है कि वैसे साधारण व्यक्ति भी जिस सरलता के साथ धर्म और अधर्म की व्याख्या कर लेते हैं उस सरलता से बड़े बड़े महापुरुष भी धर्म की व्याख्या नहीं कर पाते और ना समझे में यह गुण तो होता ही है कि व्यक्ति में जितना अज्ञान होता है उतना ही साहस भी अधिक होता है क्योंकि उसको शंका तो कहीं होती ही नहीं कि वह जो कुछ कह रहा है वह सही होगा इसीलिए वह बड़ी सरलता से किसी को धार्मिक और किसी को अधार्मिक की उपाधि दे देता है परंतु जो धर्म के मर्म को समझना चाहता है उसको धर्म की व्याख्या इतनी सरल प्रतीत नहीं होती उसे लगता है कि धर्म शब्द का प्रयोग चाहे जितना किया जाता हो किंतु वस्तुतः धर्म के तत्व को हृदयंगम करना अत्यधिक कठिन है रामचरित में विविध पात्रों के माध्यम से धर्म की या भक्ति की या ज्ञान की जो व्याख्या प्रस्तुत की गई है वह सचमुच अपने आप में अनोखी है अद्भुत है धर्म परायण महाराज मनु हैं और धर्म परायण राजा प्रताप भानु भी हैं दोनों धर्म धर्मपरायण हैं तथापि एक व्यक्ति ने दशरथ बनकर श्री राम को पुत्र के रूप में पाया और दूसरे व्यक्ति ने दसमुख बनकर श्री राम के द्वारा उसके वध की प्रक्रिया पूरी की ऐसा क्यों हुआ धर्म के साथ बड़ी कठिन समस्या है अपने ग्रंथों में पढ़ा होगा वक्ताओं से सुना होगा और नित्य वंदना में जो दोहा आपके समक्ष पढ़ा जाता है वह है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरण रघुर विमल जसो जो दायक फल चार गोस्वामी जी इस दोहे में कहते हैं कि मैं गुरुदेव के चरण कमल के रज की वंदना करता हूँ और अपने मन के दर्पण को उनके चरण धूल के द्वारा स्वच्छ करने की प्रार्थना करता हूँ भगवान श्री राम का यह चरित्र चारों फलों को देने वाला साधारणतया तो व्यक्ति इसका यह अर्थ लेता है कि यदि हम भगवान राम के चरित्र का पारायण करेंगे चाहे वह नवान्न पारायण के रूप में चाहे मास पारायण के रूप में या प्रतिदिन रामायण का पाठ करेंगे तो हमें चारों फलों की प्राप्ति होगी इसी श्रद्धा भावना तथा तो विश्वास से प्रेरित होकर अनेक लोग पाठ करते हैं और उन्हें कई दृष्टियों से लाभ का भी अनुभव होता है किंतु इस दोहे का तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है जब गोस्वामी जी यह कहते हैं कि भगवान श्री राम का चरित्र चारों फलों को देने वाला है तो उसमें एक बहुत बड़ा संकेत और संदेश छिपा हुआ है चारों फलों का नाम आप जानते ही हैं अर्थ काम धर्म और मोक्ष कहा जाता है कि ये चार फल हैं जैसे व्यक्ति और जब वृक्ष लगाता है तो फल के लिए लगाता है इसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में इन चार फलों को पाने की इच्छा देखी जाती है इच्छा देखी जाती है या यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि चारों फलों की उपलब्धि जीवन में होनी चाहिए अर्थ को द्रव्य अन्न या कुछ भी कह सकते लीजिए पर संसार का समस्त व्यवहार अर्थ से ही जुड़ा हुआ है व्यक्ति को शरीर की रक्षा करने के लिए और भरण पोषण के लिए भी अर्थ तो चाहिए ही अर्थ के अभाव में जिस व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता होती है वह कितना अधिक दुख का अनुभव करता है यह रामायण में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है न ही दुख जग माहे इसलिए व्यक्ति के जीवन में अर्थ की आवश्यकता तो है व्यक्ति के जीवन में दूसरी अपेक्षा है काम की सृष्टि का यह क्रम है सृष्टि का यह विस्तार काम से जुड़ा हुआ है भले ही वह भोग से जुड़ा हुआ है पर भोग के साथ साथ यह जो सृजन है विस्तार है वह मानो काम के माध्यम से संपन्न होता है इसलिए व्यक्ति के जीवन में दूसरी इच्छा काम की होती है ये दो इच्छाएं तो प्रत्यक्ष रूप से सभी व्यक्तियों के जीवन में दिखाई देती है परंतु शास्त्र इसके साथ दो फलों की बात और कहता है और वे यह कहते हैं कि अर्थ और काम के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में धर्म और मोक्ष इन दो फलों की इच्छा भी होनी चाहिए यह एक बड़े महत्व का सूत्र है भगवान श्री राम ने घोषणा की कि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँगा और चार रूपों में जन्म लूँगा तो बड़ी सांकेतिक भाषा है ब्रह्म तो एक ही है पर यदि उसको मनुष्य के रूप में जन्म भी लेना है तो एक स्थान में चार रूपों में जन्म लेने का अभिप्राय क्या है इसकी कई रूपों में व्याख्या की गई है गोस्वामी जी ने ज्ञानियों के संदर्भ में यह कहा कि ये जो मोक्ष के चार भिन्न भिन्न रूप है सोहत सातचारी जनु अपबरग सकल तनुधारी ज्ञान की दृष्टि से ये मोक्ष के ही चारों रूप हैं जिसके जीवन में अर्थ और काम की इच्छा समाप्त हो गई है और जो धर्म से भी ऊपर उठकर मोक्ष पाना चाहता है वह जब इन चारों भाइयों को देखता है तो उसे यही लगता है कि ये उस मोक्ष के ही चार रूप हैं जिसका वर्णन शास्त्रों तथा पुराणों में किया गया है जिनकी दृष्टि योग या समाधि परक है उनकी अनुभूति का वर्णन गोस्वामी जी ने भगवान राम और श्री सीता के विवाह के प्रसंग में किया महाराष्ट्री जनक के मंडप में चारों राजकुमार और राजकुमारियों का जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसे जब योगी देखता है सुंदरी सुंदर बरन सब मंडप राज जनु जीवुरचार्यु अवस्था विभुन सहित विराजही योग की भाषा में ये जो चार अवस्थाएं हैं उनमें से जागृत निद्रा और स्वप्न जागना सोना और सपने देखना इन तीन अवस्थाओं का तो हम नित्य ही प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं परंतु योग की मान्यता में एक अवस्था और है जिसमें प्रवेश किए बिना व्यक्ति समाधिस्थ नहीं हो सकता और जब तक वह समाधिष्ट नहीं होता तब तक उसे ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होगा इसीलिए योग शास्त्र ने जो चौथी अवस्था बताई है उसका नाम है अवस्था। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये चारों राजकुमारियां मानो चारों अवस्थाएं हैं और चारों राजकुमार उनके स्वामी हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय ये चारों अवस्थाएँ मानो चारों राजकुमारियाँ हैं और विश्व प्राग्ञ तेजस तथा ब्रह्म ये चारों उन चारों अवस्थाओं के स्वामी हैं उनकी व्याख्या अभी मैं करूं तो अब एक भिन्न दिशा में चली जाएगी किसी वर्ष यहाँ पर ब्रह्मलीन स्वामी आत्मानंद जी के आग्रह पर एक महीने सत्र रखा गया था उस समय विवाह के संदर्भ में इस प्रसंग की व्याख्या की गई थी तो योग की भाषा में उसका एक अर्थ हुआ पर गोस्वामी जी इस प्रसंग को व्यावहारिक भाषा में भी रखते हैं जब चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ तो महाराज दशरथ को बड़ी प्रसन्नता और संतोष की अनुभूति हुई उन्होंने कहा मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी जनुपाय पाल मलिक सहित फल महाराज दशरथ को ऐसा लगा मानो उन्होंने चार क्रियाओं के साथ चारों फल को पा लिया तो चार भाइयों के रूप में मोक्ष की भी व्याख्या की जा सकती है चार भाइयों के रूप में समाधि योग की भी व्याख्या की जा सकती है एक अन्य व्याख्या है कि ये चारों भाई चार फल हैं मानो ईश्वर ने ही स्वयं को चारों फलों के रूप में प्रकट किया उनके चरित्र यह बताने के लिए है कि आवश्यकता इन चारों की है परंतु यदि उनमें तारतम्य संतुलन तथा सही क्रम नहीं होगा इनमें से तीन फल व्यक्ति को कहीं न कहीं भटकना भटका सकते हैं तो इन चार फलों में धर्म भी है और उनके साथ साथ अर्थ काम तथा मोक्ष भी है अब यहाँ एक सांकेतिक क्रम है भगवान श्री राम के रूप में वे सबसे बड़े हैं श्री भरत उनसे छोटे हैं लक्ष्मण उनसे छोटे हैं और शत्रुघ्न उनसे छोटे हैं यदि हम इन चारों फलों को अपने जीवन में स्थान दें तो सबसे बड़ा मोक्ष उससे न्यून अर्थ धर्म उससे छोटा काम और उससे छोटा अर्थ इसको यदि हम इस रूप में अपने जीवन में स्वीकार करें कि मोक्ष परम साध्य है उसके बाद धर्म जो है वह मोक्ष या परलोक की दिशा में बढ़ने का अभ्यास माध्यम है अर्थ और काम लोक की समस्याओं से जुड़े हुए हैं धर्म दोनों के बीच का एक मिलन सेतु है धर्म एक ओर लोक के लिए अर्थ और काम से भी जुड़ा हुआ है और दूसरी ओर वह मोक्ष की दिशा में भी ले जाने वाला है प्रत्येक युग की समस्या यह है कि जीवन में धर्म को हम कौन सा स्थान दें धर्म यदि अर्थ और काम के द्वारा नियंत्रित हो गया तब तो अनर्थ हो जाएगा जिनके पास समृद्धि या धन है वे धर्म की जैसी व्याख्या करना चाहें या विद्वान या गुरु उसी के अनुकूल व्याख्या कर दे तब कहा जाएगा कि अर्थ के द्वारा ही धर्म का निर्णय किया गया एक बड़े समृद्धशाली सज्जन ने एक बार मुझे बड़े गर्व से बताया कि विवाह होने वाला था तो उन्होंने तो पंडितों की को बुलाकर बता दिया कि विवाह का कार्य पैंतालीस मिनट में पूरा हो ही जाना चाहिए और उन पंडितों ने उसे स्वीकार कर लिया मैंने कहा यह तो बहुत प्रसन्नता की बात नहीं है यदि विवाह में धर्मशास्त्र की विधि की अपेक्षा है तो उसके निर्णायक आचार्य होंगे या आप आप कैसे निर्णायक हो गए आप यह भी चाहते हैं कि कर्मकांड हो शास्त्र की विधि हो और आपको लगता है कि आप जितना कहें उतने समय में ही उसे बांध आपकी इच्छा के अनुकूल वह किया जाए इस प्रकार से जब सामने वाले व्यक्ति ने उसे स्वीकार कर लिया हो होगा तो किसी न किसी तरह के प्रलोभन के कारण ही तो होगा उसने मान लिया होगा कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद यह कोई दूसरा आचार्य बुला ले जो उतनी देर में ही उसे पूरा करा दे या मनोवृत्ति आज बड़ी व्यापक है धर्म के संदर्भ में भी यदि उस धन उसका नियामक हो जाएगा तब तो अनर्थ हो जाएगा इसी प्रकार यदि काम धर्म का व्याख्याता बन जाए हम अपने भोगों का समर्थन करने के लिए धर्म ग्रंथों की पंक्तियों का उद्धरण देने लगे तो वह धर्म अर्थ और काम का अनुगामी हो गया आज एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि हमारे जीवन में यदि धर्म की क्रिया है तो वह अर्थ और काम का अनुगामी है जबकि होना यह चाहिए कि अर्थ और काम की क्रिया धर्म के द्वारा नियंत्रित हो रामायण में आपको इसी क्रम का वर्णन मिलेगा चारों भाइयों का दो दो के रूप में एक विभाजन है शत्रुघ्न और भरत जी एक साथ हैं और लक्ष्मण जी और श्री राम जी एक साथ हैं तो लक्ष्मण काम हैं शत्रुघ्न अर्थ हैं भरत धर्म है और श्री राम मोक्ष हैं यहाँ एक सूत्र दे दिया गया कि काम को मोक्ष के द्वारा नियंत्रित होना चाहिए लक्ष्मण स्वतंत्र नहीं वे चाहे जितने भी तेजस्वी या विलक्षण हो पर उन पर नियंत्रण श्री राम का होना ही चाहिए इसका अर्थ है कि काम के ऊपर मोक्ष का नियंत्रण हो उधर सत्युग्न अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर धर्म का नियंत्रण हो इसका अभिप्राय यह है कि काम की वृत्ति यदि मोक्ष की अनुगामी होगी तो वह व्यक्ति को बड़ी सहजता से उन्नति की ओर ले जाएगी कई कामी व्यक्तियों का वर्णन आता है जो आगे चलकर बड़े महान संत हो गए इसका एक मनोवैज्ञानिक तात्पर्य यह है कि काम में तिब्रतम सुख पाने की आकांक्षा को वह एक अन्य रूप में देखता है नर नारी के शरीरों के मिलन के माध्यम से जो सुख प्राप्त होता है वही मिलन और सुख की आकांक्षा ब्रह्म से मिलने की प्रेरणा भी दे सकती है और देती भी है यदि संसार में शारीरिक मिलन में व्यक्ति को परम सुख की अनुभूति होती है तो ब्रह्म से मिलन होने पर कैसा दिव्य आनंद आता होगा अगर ऐसी वृत्ति उत्पन्न हो जाए तो एक कामी की सुख पाने की आकांक्षा उसे ब्रह्म से मिलन की दिशा में भी प्रेरित कर सकती है अतः काम को मोक्ष का अनुगामी होना चाहिए इसीलिए शास्त्रों में एक ओर तो काम की निंदा की गई है और दूसरी ओर उसका चारों फलों में वर्णन भी किया गया है परंतु इसके आध्यात्मिक तात्पर्य को देखें तो लंका में भी एक काम है और अयोध्या में भी एक काम है लंका के काम का नाम है मेघनाद मोह दस मौलित अहंकार पाकारिजीत काम विश्राम हरि। दूसरी ओर अयोध्या के काम है लक्ष्मण बड़ी सुंदर बात आती है मेघनाद यदि किसी से डरता है तो केवल हनुमान जी से हनुमान जी ब्रह्मचारी और वैराग्यवान हैं काम या तो ब्रह्मचारी से डर सकता है या फिर वैराग्यवान जी पर भगवान ने जब मेघनाथ के रूप में काम काम कामवध कराने का निर्णय लिया तो वह कार्य उन्होंने हनुमान जी को नहीं सौंपा वे इसे तत्काल पूरा कर सकते थे प्रभु ने यह काम लक्ष्मण को सौंपा भगवान का तात्पर्य यह था कि काम को पूरी तरह मिटाव थोड़े ही देना है इसीलिए उन्होंने अयोध्या के काम द्वारा लंका के काम का विनाश कराया यही सूत्र है काम रहे पर वह अयोध्या वाला काम रहे लंका वाला काम न रहे इसलिए उन्होंने यह कार्य लक्ष्मण जी को सौंपा तुम लक्ष्मण मारे हुरन ओही। बड़ा अच्छा सूत्र है मेघनाथ रावण की आज्ञा का पालन करता है और लक्ष्मण जी भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हैं रावण मूर्तिमान मोह है और भगवान राम मूर्तिमान मोक्ष या ज्ञान है दो विकल्प है मोह का अनुगामी काम या मोक्ष का अनुगामी काम काम के दोनों ही रूप हो सकते हैं लंका का काम का का मोहानुगामी है और अयोध्या का काम मोक्षानुगामी है तो काम का वह रूप कल्याणकारी होगा जो मोक्ष या ज्ञान से जुड़ा होगा और उसी का अनुगामी होगा काम यदि रावण से जुड़ा होगा मोह से जुड़ा होगा तो निसंदेह उसमें अद्भुत सामर्थ्य होगी वह सारे देवताओं को परास्त कर देता है इंद्र को बांध कर ले आता है बड़ी सांकेतिक भाषा है मुझे स्मरण आता है एक वक्ता जो अपने आप को मेरा शिष्य कहते हैं एक बार बड़े दुखी हुए बोले कल मैंने प्रवचन में इंद्र और देवताओं की निंदा कर दी तो सभा का संचालन कर रहे यहाँ के एक बड़े विद्वान ने यह कहते हुए मुझे रोक दिया कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा अभी इस नवान्ह पारायण यज्ञ में जिन देवताओं की हमने पूजा की उन्हीं की आप मंच पर आलोचना करें यह कैसे उचित हो सकता है बेचारे संकोच के कारण कुछ बोल नहीं सके मेरे पास आए थे वस्तुतः कई बार लोग इस बात को समझ नहीं पाते गंगा प्रसाद नाम के पुराने समय के एक विद्वान थे उनके ग्रंथ में मैंने पढ़ा कि श्री कृष्ण वेदों के विरोधी थे और उन्होंने गीता का उद्धरण दिया कि वे अर्जुन से कहते हैं जो सकामी लोग वेदों की फलश्रुति में विश्वास रखकर कहते हैं कि स्वर्ग आदि फल देने वाले वैदिक कर्मकांड के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है उनकी परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीवादीन उन्होंने एक ग्रंथ लिखकर वेद विरुद्ध मत का प्रतिपादन किया उनका तात्पर्य यह था कि श्री कृष्ण ने यदि वेद के विषय में ऐसा कहा तो वे वेद के विरोधी रहे होंगे इसी प्रकार इस विद्वान ने भी मान लिया कि यदि देवताओं की कोई निंदा की गई तो वह तो यह देवताओं का विरोध है इसका तात्पर्य क्या है हम देवता की पूजा करते हैं क्योंकि उन्होंने सत्कर्म किया ने किया तभी उन्हें देवत्व की प्राप्ति हुई अतः वे पूजा के पात्र हैं देवत्व की प्राप्ति का मनोविज्ञान यह है कि मनुष्य को इस शरीर में वृद्धावस्था का कष्ट है रोग का कष्ट है भोगों से तृप्त नहीं मिली है अतः वह सोचता है कि यदि देव शरीर मिल जाए तो सारे कष्ट अभाव दूर हो जाएंगे लोग सुनते हैं कि स्वर्ग में बिहार के लिए अपसराएं मिलती हैं व्यक्ति वृद्ध नहीं होता वहाँ रोग नहीं होते तो व्यक्ति को ऐसी प्रेरणा प्राप्त होती है कि हम सत्कर्म और पुण्य करके देवत्व प्राप्त करें सत्कर्म करने के कारण उन्हें वंदनी ही मानना होगा समाज में भी जब कोई अच्छा कार्यकर्ता है तो वह वंदनी ही है परंतु उन्हें निंदनीय बताने का अभिप्राय यह है कि यदि वस्तुतः यही जीवन का लक्ष्य होता सबसे बड़ी उपलब्धि होती तो इतना सब प्राप्त करने के बाद भी क्यों देवराज इंद्र महाराज दिलीप के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराते या ऋषि पत्नी अहल्या पर कुदृष्टि डालते किसी ने गोस्वामी जी से पूछा हम लोगों के मनुष्य शरीर में इतने रोग हैं और देवताओं का शरीर हमेशा निरोग रहता है इस पर उन्होंने व्यंग में कहा नहीं भाई देह वाला रोग देवताओं को भले ही न होता हो पर मन का एक रोग तो देवताओं को भी है उन्होंने यह भी कहा आपके शरीर को रोग हो तो दवा कर सकते हैं पर देवता के साथ समस्या यह है कि उनके पास रोग तो है पर उसकी दवा नहीं है देवताओं का वह रोग क्या है ईर्ष्या का रोग यहाँ भी समाज में एक व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या करता है पर जब आपको ईर्ष्या होती है तो आप दूसरे से आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं पर देवताओं में भी ईर्ष्या तो होती ही है क्योंकि जो जितना पुण्य करके वहाँ गया है उसे उतना ही भोग मिलता है उतने ही अप्सराएँ मिलेंगी, उतने ही विहार करने के अवसर मिलेंगे ऐसा शास्त्रों में वर्णित है तो देवता जब अपने बगल वाले को देखते हैं तो यह सोच सोचकर कर कूटते रहते हैं कि अरे यह तो मुझसे अधिक विहार कर रहा है उन्हें लगता रहता है कि अरे मुझे तो इतना ही मिला है इन्हें तो मुझसे इतना अधिक भोग मिला है गोस्वामी जी ने व्यंग्य में लिखा यह जो ईर्ष्या है सोतिया डाह है यह स्वर्ग में भी नहीं मिटता सरगहू मिटत न सावत स्वर्ग की समस्या यह है कि वहाँ आप अपने कर्म की पूंजी बढ़ा नहीं सकते यह सुविधा नहीं होती कि आप साधना करके और आगे बढ़ें वहाँ आगे बढ़ने का तो प्रश्न ही नहीं है आप जो लेकर वहाँ गए हैं केवल उसी को खर्च करने का अधिकार है नई पूंजी जोड़ने का जरा भी अधिकार नहीं है तो इंद्र स्वभावतः अपना ईर्ष्याु है कि वह दिलीप के घोड़े को चुरा कर ले जाता है क्योंकि उसके स्वअ्मेध यज्ञ पूरे होंगे तो उन्हें इंद्र पद प्राप्त होगा परंतु इस भ्रम में न रहिएगा कि यदि किसी ने स्व अस्मेध किए तो वह तुरंत इंद्र बन जाएगा शास्त्र कहते हैं कि स्व अश्वेध यज्ञ करने वालों की एक सूची बनी रहती है जब एक का काल समाप्त होता है तब दूसरे की फिर तीसरे की बारी आती है अतः पता नहीं दिलीप कब इंद्र बनते पर इस ईर्ष्या की जरा कल्पना कीजिए उसे इस बात का डर नहीं है कि मेरा इंद्र पथ छीन जाएगा डर इस बात का है कि मेरे बाद भविष्य में कोई इंद्र न बने कैसी भी नम बना अतः जब देवताओं की आलोचना की जाती है तो यह बताने के लिए की जाती है कि कर्म करने वालों की हम भले ही पूजा करें पर वे हमारे आदर्श नहीं हो सकते, क्योंकि भले कर्म करने के साथ साथ उनके जीवन का दूसरा पक्ष भी तो हमारे सामने है जब यह वर्णन आता है कि इंद्र ने महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या को पाने के लिए गौतम का नकली वेश बनाया तो इसका अर्थ यह बताना है कि यदि व्यक्ति को भोगों से ही तृप्ति मिलती तो जो इंद्र स्वर्ग में के स्वामी हैं जिनके पास असंख्य अपसराएँ हैं परंतु भोग की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि इतने भोगों के प्राप्त होने पर भी इंद्र को तृप्ति नहीं है यह बताने के लिए और सावधान करने के लिए है कि व्यक्ति इन भोगों को पाने के लिए कहाँ तक नीचे उतर सकता है इसका अर्थ यह नहीं कि आप कल से इंद्र की पूजा करना ही बंद कर दें इसका अर्थ यह नहीं कि देवताओं की पूजा बंद कर देनी चाहिए पर सावधानी की बात यह है कि हम अच्छे कर्म करने वाले का सम्मान तो करें क्योंकि उस उससे हम में अच्छे कर्म करने की वृद्धि आएगी समाज में सत्कर्म को प्रोत्साहन मिलेगा परंतु इसके साथ साथ हम यह समझ लें कि उसके जीवन का एक दूसरा पक्ष भी है और वह हमारा आदर्श नहीं है इसीलिए रामायण में इंद्र के लिए कहीं तो अच्छी से अच्छी उपाधि भी दी गई है भगवान राम दूल्हे के वेश में जा रहे हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं इंद्र बड़े सुजान हैं राम ही चितव सुरेश सुजान किसी को लगेगा कि बीच बीच में तो आप उनके लिए बड़े कठोर से कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं और कहीं सुजान कह, कह, कह तक कह देते हैं अयोध्या कांड में कह देते हैं युवा कुत्ता और इंद्र बराबर है सरिस स्वान मघवान जुबानो यह व्याकरण का एक सूत्र है अतः अच्छा इसमें रुष्ट होने की बात नहीं है व्याकरण में एक ही सूत्र के द्वारा ही स्वान मघवान और युवान इन तीनों शब्दों के रूप बनाए जाते हैं जब भारत जब भरत भगवान के पास आ रहे हैं और इंद्र चेष्टा करता है कि भरत श्री राम से भेंट न हो वह माया का प्रयोग करता है ताकि अयोध्यावासी किसी तरह वन से वापस लौट जाने के लिए उन्मुख हों तो इंद्र की वृत्ति पर भगवान को हंसी आ जाती है और व्याकरण का वह सूत्र याद आ गया और वे कहते हैं कि एक ही सूत्र में कुत्ता युवक तथा इंद्र तीनों का उल्लेख है और इंद्र उसी तरह की वृत्ति वाला है भी लखी ही यसी कह कृपा निधानो सरिस्वान भगवान भगवान जुबानो पहले भी नारद को देख कर इंद्र के मन में वही वृत्ति आई तो गोस्वामी जी ने बड़ा कठोर शब्द लिख दिया नारद जी को तपस्या करते देख कर इंद्र को लगा कि ये मेरा पद पाने के लिए ही कर रहे हैं तो इंद्र की क्या दशा हुई बोले जैसे कोई कुत्ता हड्डी को चूस रहा था और उधर से सिंह निकला निकला तो कुत्ता डरा कि सिंह कहीं मेरी यह हड्डी छीन ना ले अतः यहाँ से भाग निकलना चाहिए ठीक यही दशा इंद्र की है सूख हाड़ ले भाग स्वान सठ छीन ले जन जान जड़ तिमिस इसका एक दूसरा पक्ष भी है जब लंका का युद्ध समाप्त हुआ तो इंद्र भगवान राम के सामने आ गए दोनों पक्ष बताने का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति धर्म के द्वारा भोगों को प्राप्त कर लेता है उस व्यक्ति की समस्या है भोगजन्य परिणाम यदि धर्म का परिणाम भोग है तो भोग का भी तो कोई परिणाम होना चाहिए हमारे परिचित एक मस्त डी पुलिस थे बड़े ही मोफट और बिना संकोच बोलने वाले कथा के भी बड़े प्रेमी थे एक बार एक नेता आए और कहने लगे आजकल तो लोगों की आलोचना की प्रवृत्ति हो गई है हम लोग इतना जेल गए कष्ट उठाया त्याग किया और आज यदि हमारे पास सत्ता और भोग है तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है तो ये पुलिस अधिकारी बड़े विनोदी थे बोले बिल्कुल ठीक है आपने इतना कष्ट उठाया तो आपको इतना भोग मिला पर भोग से रोग भी तो होता है तो इससे बुरा क्यों मानते हैं लोग यदि ऐसा कहते हैं तो यह भोग का परिणाम है इससे बच जाएंगे क्या भोगों के साथ जुड़ा हुआ यह पक्ष यह बताने के लिए है कि हम सत्कर्म तो करें पर सत्कर्म करते हुए यदि हम जीवन का लक्ष्य वही बना ले जो देवताओं ने बनाया है जो हमारा सत्कर्म हमें महान लक्ष्य की ओर न ले जाकर अंततः भटका देगा हमें नीचे उतार देगा यह इंद्र की एक दुर्बलता है उसकी दुर्बलता यह है कि वह रावण को बुरा तो मानता है धर्म करने वाले लोग पाप करने वालों को बुरा तो मानते हैं लेकिन उनसे समझौता करने में कोई संकोच नहीं करते उनको लगता है कि यदि यह शक्तिशाली है और हमारे भोगों को छीन सकता है तो चलो इसको हाथ जोड़ लें तो क्या बुरा है यही देवताओं की भी दशा है इसीलिए वर्णन आता है कि जब भगवान राम रावण का युद्ध हुआ तो देवता मन से तो निश्चित रूप से राम की जीत चाहते थे लेकिन उनके मन में रावण के सामर्थ्य का आतंक है इस बात का हम पग पग पर प्रत्यक्ष परिचय पाते हैं भोगी लोगों की यही दुर्बलता होती है देवता जब देखते हैं कि रावण सिर काटने पर भी नहीं मरता भुजा काटने पर भी नहीं मरता उसे कोई कैसे मारेगा उन्हें संदेह हो जाता है कि राम भी इसे मार सकेंगे या नहीं आप समझते हैं कि वे ईश्वर को मानते तो थे मानना एक बात है परंतु ईश्वर पर श्रद्धा टिकी रहना क्या सरल है यह आप बहुतों के जीवन में पाएंगे अतः इंद्र कई दिनों तक इस उहापोह में रहा कि राम के लिए रथ भेजना ठीक रहेगा या नहीं कहीं रावण जीत गया तो सबसे पहले हमारी ही खबर लेगा कि युद्ध में तुमने राम की सहायता के लिए रथ भेजा था अतः नहीं भेजा विभीषण बेचारे संशयग्रस्त हो गए भगवान से कहा तो उन्होंने बता दिया कि जिस रथ से विजय प्राप्त की जाती है वह यह रथ नहीं है भगवान ने इंद्र से रथ मांगा भी नहीं था पर रथ न मांगने के बाद भी जब भगवान राम रावण को नित्य हराने लगे तो इंद्र को लगा कि जीत तो राम की ही होगी और तब उसने सोचा कि रथ भेज देना ही बुद्धिमानी रहेगा नहीं तो यह कहा जाएगा कि वाह ऐसे युद्ध में तुमने कोई सहायता नहीं की इसलिए जिस व्यक्ति का अपना भोग और स्वार्थ होता है वह अपने भोगों तथा स्वार्थ की रक्षा के लिए किसी से भी रावण के साथ भी समझौता कर सकता है इंद्र को जब लगा कि विजय तो राम की होगी तो उसने राम के लिए अपना रथ भेजा बड़ा दिव्य तेजोमय रथ था भगवान श्री राम ने उस रथ को देखा और प्रसन्न होकर रथ पर बैठ गए इस संदर्भ में मुझे वह स्मरण संस्मरण नहीं भूलता जब मैं होशंगाबाद गया था जो एक तेजस्वी युवक समाज सेवी ने मुझे पत्र में लिखकर भेजा जब मैं इस पंक्ति को पढ़ता हूँ तो मेरी तुलसीदास और राम दोनों पर से श्रद्धा हट जाती है राम ने नहीं कहा इंद्र ने रथ नहीं भेजा राम को रथ की आवश्यकता नहीं थी और तीन दिन बाद स्वार्थी इंद्र रथ भेजा उसने लिखा तो यदि राम के स्थान पर मैं होता तो लात मार रथ को लौटा देता ले जा तेरे रथ की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ये कैसे राम हैं कि रथ आया तो बड़े प्रसन्न होकर बैठ गए कम से कम एक बार तो कहते कि नहीं मुझे रथ की कोई आवश्यकता नहीं है बड़े प्रसन्न हो गए मैंने यही कहा कि आप में और राम में यही तो अंतर है इससे अधिक मैं और क्या कह सकता हूँ श्री राम प्रसन्न क्यों होते हैं यदि ईश्वर कहीं पुराना खाता देखने लग जाए तब तो आप में और हम में से किसी का कल्याण नहीं होने वाला है यदि ईश्वर सारे पुराने खाते खुलवाएं कि इसने जो अगणित जन्म लिए उसमें क्या क्या कर्म किए तो क्या होगा यह तो अच्छा है कि ईश्वर पुराने कर्मों पर दृष्टि नहीं डालता जो वर्तमान में आया है उससे यह नहीं पूछते कि इतने दिनों तक क्यों नहीं आया कहते हैं इतने दिनों तक नहीं आया इस पर दृष्टि डालने की क्या ज़रूरत है आज तो आ गया ना, आ गया यह ठीक है मान लीजिए कोई रोगी अपने रोग को छिपाए बहुत दिनों तक छिपाए रखे चिकित्सा कराए भी तो ना समझ डॉक्टरों से कराए और उसके बाद किसी बहुत योग्य चिकित्सक के पास जाए तो क्या उसे यह कर देना चाहिए कि तुम इतने दिनों तक क्यों नहीं आए तुम इतने दिनों बाद आ रहे हो तो हम तुम्हारी चिकित्सा नहीं करेंगे तुम्हें दवा नहीं देंगे यह योग्य चिकित्सक का धर्म नहीं है भगवान श्री राम का तात्पर्य था कि ठीक है इंद्र ने अब तक नहीं समझा तो क्या हुआ चलो आज तो समझ गया आज तो आ गया भाषा कितनी सांकेतिक है इसी रथ पर बैठकर भगवान ने रावण का वध किया था वे तो बिना रथ के भी वध कर देते इसमें संदेह नहीं आप जानते हैं कि इंद्र जिस पर बैठकर रावण से बार बार हारता रहा उसी पर बैठ श्री राम ने रावण को परास्त कर दिया इंद्र का रथ माने धर्म का रथ पर भगवान ने अपने चरित्र के द्वारा संकेत दे दिया कि पुण्य के रथ पर आरूढ़ होकर अगर आप भोग में ही रथ रहने वाले हैं तो पाप को परास्त नहीं कर सकते जब ईश्वर उस पुण्य से के रथ पर विराजमान होगा तो वह पुण्य उपयोगी हो जाएगा धन्य हो जाएगा इस प्रकार ईश्वर के पुण्य के उस रथ की सार्थकता की ओर संकेत किया भगवान प्रसन्न हो गए कि आज इंद्र के मन में यह वृत्ति आई कि अब यह रथ ईश्वर को अर्पित कर देना चाहिए और उसने रथ भेजा